मजदूरी और मुनाफे का विश्लेषण करने के बाद अब हम पूंजी का अध्ययन करेंगे पहले इस बात की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है कि उत्पादन के दौरान मजदूर जो अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है ये सब पूंजीपति के जेब में ही नहीं चला जाता वो एक प्रकार के फंड का, का काम करता है जिसमें से पूंजीपतियों के विभिन्न दल अपना अपना हिस्सा निकाल लेते हैं जमीन का मालिक लगान लेता है महाजन सूद बीज का बिचौलिया व्यापारी का मुनाफा पाता है और इससे जो बच पाता है वही मुनाफे के रूप में उस उद्योगपति को मिलता है पर इससे ऊपर दिए गए विश्लेषण में कोई अंतर नहीं पड़ता इसका अर्थ केवल यही है कि पूंजीपति वर्ग के इन विभिन्न भागों में भी मानो लूट का हिस्सा बांट करने के लिए एक तरह का छोटा संघर्ष चलता रहता है परंतु मजदूर वर्ग को अधिक से अधिक चूसने के वास्ते ये सभी एक है पूंजी क्या है पूंजी के शारीरिक रूप अनेक है मशीन मकान कच्चा माल ईंधन और उत्पादन के लिए आवश्यक दूसरी वस्तुएं ये सभी पूंजी में शामिल है उत्पादन के लिए मजदूरी देने में जो रकम लगती है वो भी पूंजी का ही भाग है परंतु सभी मशीनों मकानों या रकमों को पूंजी नहीं कहा जा सकता मिसाल के लिए आयरलैंड के पश्चिमी समुद्र तट पर किसी किसान के पास एक छोटा मोटा घर उसके चारों ओर कुछ मीटर जमीन कुछ पशु और एक नाव हो सकती है थोड़ा बहुत रुपया भी उसके पास होना संभव है परंतु यदि वो स्वयं को छोड़कर और किसी का भी स्वामी नहीं है तो उसकी किसी भी संपत्ति को पूंजी नहीं कहा जा सकता सोवियत रूस के किसानों की भी आज यही स्थिति है आर्थिक दृष्टि से संपत्ति उसका स्वरूप शारीरिक रूप से कुछ भी क्यों न हो उसी समय पूंजी बनती है जब उसका उपयोग अतिरिक्त मूल्य पैदा करने में किया जाता है अर्थात जब उसे मजदूरों को नौकर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जब वो चीजें पैदा करने के दौरान में अतिरिक्त मूल्य पैदा करती है ऐसी पूंजी कैसे उत्पन्न हुई पुराने इतिहास पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि शुरू में पूंजी जिस तरह जमा हुई वो प्रायः खुली लूटमार का तरीका था कुछ दुस्साह व्यक्तियों ने अमेरिका, हिंदुस्तान और अफ्रीका ऐसी सोना आदि बहुमूल्य वस्तुए लूट बड़े पैमाने पर पूंजी जमा की थी किंतु लूटमार करके पूंजी जमा करने का केवल यही एक ढंग नहीं था स्वयं ब्रिटेन में सार्वजनिक जमीनों को छीनकर उन्हें पूंजीवादी फार्मों के मालिकों को देने के वास्ते हदबंदी कानूनों का तांता लग गया था ऐसा करके किसानों से उनकी जीविका का साधन छीन लिया गया और वे साधनहीन हीन बन गए अब सिवाय इसके कि वे अपनी छीनी गई जमीन पर नए मालिक के लिए काम करे उनके पास जिंदा रहने का कोई तरीका बाकी नहीं रह गया था मार्क्स ने बताया है की पूंजी की उत्पत्ति प्रारंभिक एकत्रीकरण इसी ढंग से हुई थी न कि आदमियों की मितव्ययिता से जिनके बारे में ये कपोल कथाएं गढ़ी गई हैं कि उन्होंने थोड़ी सी कमाई में से अपना पेट काट काट कर पूंजी की रकम बचाई थी निम्नलिखित शब्दों में मार्क्स ने इस धारणा का मजाक उड़ाया है अर्थशास्त्र तो में इस प्रारंभिक एकत्रीकरण की वही भूमिका है जो धर्म में प्रारंभिक पाप की है आदम ने चूकी सेव मुह में लगाया इसलिए मनुष्य जाति पर पाप का पहाड़ टूट पड़ा पहले बहुत बहुत समय पहले दो तरह के लोग थे एक तो चंद बहुत मेहनती होशियार और उससे भी ज्यादा कम खर्च लोग थे दूसरे थे काहिल बदमाश लोग जो अपनी दौलत ऐश आराम में उड़ा देने के आदि थे इस प्रकार हुआ ये कि पहली तरह के लोगों ने दौलत इकट्ठी कर ली और दूसरी तरह के लोगों के पास बेचने के लिए अपनी चमड़ी के अलावा और कुछ न बचा और इसी प्रारम्भिक पाप के दिन से दुनिया की अधिकतर आबादी इतनी गरीब हो गई की दिन रात मेहनत करने के बावजूद आज भी उसके पास बेचने के लिए केवल अपना शरीर ही बचा है और चंद लोग इतने धनी हो गए कि एक जमाने से उन्होंने हाथ पैर नहीं लाए मगर उनकी दौलत बराबर बढ़ती जा रही है पूंजी खंड एक अध्याय 26 परंतु पूंजी प्रारंभिक एकत्रीकरण के स्तर पर ठहरी नहीं रहती वह बेतहाशा बढ़ चुकी है यदि ये भी मान लिया जाए की शुरू में पूंजी खुलेआम लूटमार से जमा की गयी थी तब भी ये सवाल बाकी रह जाता है कि बाद में ये पूंजी बढ़ी कैसे और तब से आज तक इसमें इजाफा ही इजाफा किस तरह होता जा रहा है छिपी हुई लूट से मार्क्स का जवाब है मजदूर के जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उससे ज्यादा काम लेना और बाकी वक्त में वो जो कुछ तैयार करता है उसका मूल्य अपनी जेब में रखना यानी अतिरिक्त मूल्य हथियारा यही है पूंजी को बढ़ाने का तरीका इस अतिरिक्त मूल्य का एक भाग पूंजीपति अपने जीवन निर्वाह पर खर्च करता है बचा हुआ भाग नई पूंजी के रूप में इस्तेमाल होता है यानी उसे वो अपनी पुरानी पूंजी में जोड़ देता है और उसकी मदद से पहले से ज्यादा मजदूरों को नौकर रखता है और आगे उत्पादन में पहले से अधिक अतिरिक्त मूल्य हथियाने में सफल होता है इससे फिर नई पूंजी तैयार होती है और इसी प्रकार ये कभी न खत्म होने वाला क्रम चलता रहता है यह कहना चाहिए कि ये क्रम कभी खत्म न होता यदि कुछ दूसरे आर्थिक और सामाजिक नियम काम न करने लगते अंत में जाकर सबसे बड़ी रुकावट वर्ग संघर्ष से ही पैदा होती है जो यदा कदा पूरी क्रिया को रोक देता है और अंत में पूंजीवादी उत्पादन को मिटा कर उसका अंत ही कर देता है किंतु इसके अलावा कुछ और रुकावटे भी है जो पूंजीवाद का विकास सरलता से नहीं होने देती ये रुकावटे भी पूंजीवाद की विशेष प्रकृति से ही उत्पन्न होती है समय समय पर आर्थिक संकट होते हैं जिनसे पूंजी का फैलाव रुकता है और जिनमें पिछले वर्षों में एकत्रित की गई पूंजी का एक भाग नष्ट हो जाता है मार्क्स के शब्दों में संकटों के रूप में एक ऐसी महामारी अति उत्पादन की महामारी फैली जो पिछले सभी युगो में पड़ले सिरे की मूर्खता मालूम पड़ती कम्युनिस्ट घोषणा पत्र सामंती समाज में अच्छी फसल का मतलब ये होता है कि हर एक को ज्यादा भोजन मिल जाता है पूंजीवादी समाज में अच्छी फसल का मतलब ये भी हो सकता है कि मजदूर बेकार होकर भूखों मरने लगे क्योंकि गेहूं बाजार में बिकेगा नहीं और इसलिए अगले साल कम बोया जाएगा ये आर्थिक संकट क्यों होते हैं मार्क्स का उत्तर है ये पूंजी बेचने की कोशिश करती है जितनी अधिक पूंजी होती है उतना ही अधिक से अधिक मुनाफा बनाने और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा माल तैयार करके बेचने की कोशिश करती है जितनी अधिक पूंजी होती है उतना ही अधिक उत्पादन होता है परंतु साथ ही जितनी अधिक पूंजी होती है उतने ही कम मजदूर नौकर रखे जाते हैं आदमियों की जगह मशीनें ले लेती है इसे आजकल रेशनलाइजेशन कहते हैं दूसरे शब्दों में जितनी पूंजी बढ़ती है उतना ही उत्पादन बढ़ता है और उतनी ही मजदूरी घट जाती है और इस कारण उतनी ही चीजों की मांग कम हो जाती है यहाँ ये बता देना शायद जरूरी है कि इस क्रिया में कुल मजदूरी में पूरी तरह से कमी होना आवश्यक नहीं है साधारणतः संकट सापेक्ष कमी से उत्पन्न होता है अर्थात व्यापार की तेजी के जमाने में कुल मजदूरी हो सकता है बढ़ जाए परन्तु कुल उत्पादन की अपेक्षा वो कम बढ़ती है जिसके परिणाम स्वरूप मांग पैदावार के पीछे रह जाती है पूंजी की बढ़ती और मजदूरों में खपत के अपेक्षाकृत ठहराव ऐसी जो असामजस से उत्पन्न होता है अंत में जाकर उसी से आर्थिक संकट पैदा होता है परंतु आर्थिक संकट किस समय और किस ढंग से प्रकट होता है ये बिल्कुल दूसरी बातों पर निर्भर हो सकता है उदाहरण के लिए अमेरिका में आर्थिक संकट का आना अवश्य है किंतु तो 1950 से जो बड़े पैमाने पर लड़ाई का सामान वहाँ बनाया जा रहा है जिससे माल की एक ऐसी सरकारी मांग पैदा हो गयी है जो सामान्य पूंजीवादी प्रक्रिया से बिल्कुल बाहर है उससे ये अवश्यमभावी आर्थिक संकट कुछ समय के लिए टल सकता है और आंशिक रूप से उस पर आवरण पड़ सकता है इसके अतिरिक्त पूंजीवाद के विकास में एक और बात का बड़ा महत्व है वो है प्रतियोगिता पूंजीवादी उत्पादन के अन्य अंगों की भांति प्रतियोगिता के भी दो विरोधी परिणाम होते हैं एक और अधिक माल बेच सकने की प्रतियोगिता के कारण प्रत्येक पूंजीवादी कारखाना उत्पादन का खर्च कम करने की कोशिश करता है और उसके लिए मजदूरी घटाकर या काम की तेजी बढ़ाकर या किसी और ढंग से रेशनलाइजेशन करके वो मजदूरी की मद में खर्च कम करता है दूसरी ओर वे कारखाने जो काफी पूंजी इकट्ठा करके नई मशीनें लगा लेते हैं और कम मजदूरों से ज्यादा माल तैयार करने में कामयाब होते हैं ऐसा करके अपनी कुल मजदूरी को कम कर देते हैं जिससे माल की खपत घट जाती है फिर भी जो कारखाना नई मशीने लगाता है उसके मुनाफे की दर जरूर बढ़ जाती है कम से कम वक्त तक के लिए जब तक कि उसके प्रतिद्वंदी भी उसका अनुकरण न करने लगे परंतु सभी प्रतिद्वंदी तो ऐसा नहीं कर सकते जैसे जैसे औसत कारखाने बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे नई आधुनिक मशीनें लगाने का खर्च भी बढ़ता जाता है और उन कंपनियों की संख्या घटती जाती है जो इस भोड़ में साथ साथ चल सकती हो दूसरी कंपनियाँ बैठ जाती है उनका दिवाला निकल जाता है वे या तो प्रतिद्वंदियों के हाथों में चली जाती हैं या बंद हो जाती हैं। एक पूंजीपति कई को हड़प जाता है इस प्रकार उद्योग धंधों की प्रत्येक शाखा में अलग अलग कारखानों की संख्या बराबर घटती जाती है बड़े बड़े इजारेदार ट्रस्ट बनते हैं जो उद्योग की किसी विशेष शाखा पर एकाधिकार जमा लेते हैं इस प्रकार पूंजीवादी प्रतियोगिता में से ठीक उसकी विरोधी वस्तु उत्पन्न होती है यानी पूंजीवादी एकाधिकार इससे कुछ नई बाते पैदा होती है